परमार्श प्रसंग 255 समस्त ब्रह्मांड में जितनी शक्ति है उस सब की समष्टि सदा उतनी ही रहती है उसमें क्षय वृद्धि या विनाश नहीं पर उसका विकार या परिणाम होता रहता है वह अनेक रूपों में रूपांतरित मात्र होती रहती है हम कुछ भी अच्छा बुरा विचार काम क्यों न करें वह कोई भी नष्ट नहीं होता सूक्ष्म भाव से उनकी क्रिया चलती रहती है या वे संचित रूप में रहते हैं अवसर पाते ही क्रियाशील होते हैं अर्थात उनका अच्छा या बुरा फल हमें ही भोगना पड़ता है केवल यही नहीं वे अन्य को भी प्रभावित करके भुगवाते हैं दो स्वामी जी स्वामी विवेकानंद ने कहा है हम जितने तरह की क्रिया शक्ति या विचार शक्ति दुनिया में बाहर भेजते हैं वह विश्वाकाश में तिरंगाकार परिभ्रमण करती हुई जिस मनुष्य में उसी भाव के स्पंदन हो रहे हों उसी पर अपना प्रभाव डालकर काम करती है उसे उसी भाव के लिए उकसाती है उसमें शक्ति संचार करती है और उससे स्वयं भी शक्ति संचय करती है और वही शक्ति अपनी चक्र गति पूर्ण करके अपने उत्पत्ति स्थान पर किसी न किसी समय लौटकर जोर से आघात करती है हम किसी का अनिष्ट करें या किसी को दुख दें तो कभी न कभी इस जन्म में या पर जन्म में हमें उसी तरह का फल भोगना पड़ेगा यही है प्रकृति का नियम दो संतावन प्रकृति के इस प्राकट्य नियम का ज्ञान न होने से हमें क्यों इस तरह का भोग भोगना पड़ा इसका कोई प्रत्यक्ष कारण न पाकर अथवा उसका कोई अप्रत्यक्ष कारण हमारी सहज बुद्धि द्वारा गम्य न होने से ही हम तकदीर या भगवान को दोष देते हैं उसे निष्ठुर और पक्षपात की दृष्टि से देखने वाला कहते हैं हम इतने मोहग्रस्त हैं कि अपने कर्मों का फल व्याज सहित खुद को ही भोगना होगा यह कभी सोचते तक नहीं इन सब परिणामों को सोचकर समस्त काम और विचारों को संयत करो सन्मार्ग में परिचालित करो थोड़े समय के सुख या फायदे के लिए कभी भी किसी दूसरे के दुख या अनिष्ट के कारण मत बनो धर्म मार्ग में अविचलित भाव से चलने पर दैवी संपद के अधिकारी होगे चित्त शुद्ध होगा और ईश्वरीय शक्ति की क्रिया का अंतकरण में साक्षात्कार होगा तब ऐसी अवस्था हो जाएगी कि बुरा करने की इच्छा होने पर भी कर नहीं सकोगे श्री ठाकुर जैसा कहते थे और जैसे कि उनके जीवन की घटनाओं द्वारा प्रमाणित होता है कभी भी बेताल पैर नहीं गिरेगा परम धार्मिक व्यक्ति के यही चिन्ह है